देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध भूत शुद्धि भस्महात्म तथा प्रातः संध्या का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं माम उन्हें अभूत शुद्धि का प्रकार कहता हूँ पहले ऐसा चिंतन करें। देवी कुंडलनी मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंची है इसके बाद साधक पुरुष सोहम इस मंत्र से जीव का ब्रह्म में संयोजन करे इसके पश्चात अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग पृथ्वी का स्थान है ऐसी भावना करें यह पृथ्वी का स्थान चौकोर है वज्र के चिन्ह से युक्त और पीठ वर्ण है इसमें लंबीज अंकित घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग को जल का स्थान मानकर यह भावना करें कि इसकी आकृति अर्धचंद्र के समान है इसमें दो कमल चिन्ह अंकित है इसका वर्ण शुक्ल है यह जलमंडल बम इस बीज मंत्र से अंकित है नाभि से लेकर कंठ तक के भाग को भावना द्वारा त्रिकोणाकार अग्निमंडल के रूप में देखे उसका स्वस्थिका चिन्ह है और वह रम भी से युक्त है इस प्रकार चिंतन करें हृदय से ऊपर भावों तक का भाग वायुमंडल है उसका वर्ण धूम्र है उसकी आकृति सटकोण है और वह छह बिंदुओं से चिन्हित और यम हंस बीज से अंकित है ऐसा भावना करें भावों के मध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक का भाग आकाश मंडल है।, है।, है ऐसा ध्यान करें इस प्रकार चिंतन करने के पश्चात प्रत्येक भूत का एक दूसरे में लय करें पृथ्वी को जल में जल को अग्नि में अग्नि को वायु में वायु को आकाश में आकाश को अहंकार में अहंकार को महत में और महत् को प्रकृति में विलीन करे यह प्रकृति ही अपर ब्रह्म अथवा माया कहलाती है इसका परमात्मा में लय करे इस प्रकार परम ज्ञान से संपन्न होकर अनादि जन्मों में संचित किए हुए पाप समुदाय का एक पुरुष के रूप में चिंतन करे वह बाईक में बैठा है अंगूठे के परिमाण वाला वह पाप पुरुष कृष्ण वर्ण का है ब्रह्म हत्या तथा उसका सिरो है सुवर्ण की चोरी उसकी दो भुजाएं हैं, वह सूरा पान रूपी हृदय से युक्त है गुरु तल्प ही उसका कठिभाग है इन पापों और पापियों का संसर्ग ही उसके दो चरण है उप पातक उसका मस्तक है वह अपने हाथों में ढाल तलवार लिए हुए है उसके शरीर का रंग काला है ऐसे उस पाप पुरुष का मुख नीचे की ओर है इस प्रकार चिंतन करे तत्पश्चात वायु बीज यम का स्मरण करते हुए पूरक प्राणायाम से वायु को भरकर उसके द्वारा इस पाप पुरुष के शरीर को सुखा फिर रम इस बीज बीज के द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर से युक्त उस पाप पुरुष को भस्म कर दे तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह चिंतन करे कि कुंभक के जब से यह पाप पुरुष भस्म हो गया है अब इस पुरुष के दख्त हुए शरीर के भस्म को वायु बीज यम के जब से रेचक प्राणायाम करके बाहर निकाल दे तदनंतर विद्वान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज वम का उच्चारण करने से प्रकट हुआ हो जो अमृत है उसे आप्लावित करे फिर भू बीज लम से उसको एकत्र करके उसे सुवर्ण अंध जैसा बना ले तदनंतर आकाश बीज हम उच्चारण करके उस अंड को विकसित रूप में परिणित करें इस प्रकार विद्वान पुरुष को मस्तक से लेकर पैर तक संपूर्ण अंगों की रचना करनी चाहिए पुनः आकाश आदि पांच भूतों की अपने चित्त में कल्पना करे सोहम इस मंत्र के द्वारा अपने हृदय कमल पर आत्मा को विराजमान करें इसके बाद जिस कुंडलनी से बीज ब्रह्म में संयोजित हुआ है उस कुंडलनी को तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधा में जीव को हृदय कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराज होने वाली देवी कुंडलनी का ध्यान रक्त वर्ण वाले जल का एक समुद्र है उसमें एक नौका है जिस पर एक कमल खिला हुआ है उसी पर यह देवी विराजमान है इसने अपने छह कर कमलों में त्रिशूल इच्छुनुष रत्न में पाँच अंकुश पांच बाण और रक्त से धरा हुआ खप्पर धारण कर रखा है तीन नेत्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं स्थूल गुरुजों और सुंदर नितंबों से यह सम्पन्न है ऐसी प्राण शक्ति स्वरूपा भगवती कुंडलनी हमें सुख प्रदान करे